शो टॉक क्या सो वे टू बावरी नंबर फाइव आपको अगर आप पुरुष हैं और किसी स्त्री का आकर्षण तो आपकी समस्या में ये आकर्षण बहुत गहरे में आपके तो भीतर में जो आज उसके और जब तक ये स्त्री भीतर लक्ष्य होता है तब तक आप बाहर जितनी पत्नी छोड़ते और बात कर कोई परिणाम नहीं होगा आपके मन में स्त्री का आकर्षण बना रहेगा वो घूम फिर के घूमता रहेगा फिर आप नई नई कल्पनाओं कोई रख लेते रहे बच्चों जैसी बात नहीं है एक एक लड़के को साधु संन्यासों की बात सुन के या किसी लड़की को भावा वेश में आ गया उसके कपड़े बदल लिए और कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो वो कोई सन्यास हो गया उसकी साइज कैसे बदलेगी उसका पूरा का पूरा अंतकरण और मन कैसे बदलेगा उस मन में तो उसके अनकॉन्सियस में विपरीत लिंग बैठा हुआ है अगर वो पुरुष है तो उसके अनकॉन्सियस में स्त्री है और अगर वो स्त्री है तो उसके बहुत गहरे में पुरुष बैठा हुआ और है और उसी का आकर्षण है भीतर बाहर खोज चलती है इसलिए आप हैरान रहोगे एक पत्नी ऐसी विवाह कर लेते हैं दिन बात बात करें कि तो जो मेरे मन की स्त्री थी मिली मन की स्त्री मन की स्त्री आपके भीतर एक मन में रूप बैठा होगा आप उसकी खोज में है और वो स्त्री जब किसी स्त्री के बिल्कुल निकट निकट मिलेगी कि आपको ज्यादा प्रेम मालूम होगा और अगर नहीं मिलेगी तो आप मालूम होगा अब उसकी खोज बड़ी कठिन है तो वो स्त्री पूरे जमीन पर कौन सी होगी जो आपके मन में अतिथि में स्त्री बैठी हो उसके ठीक प्रतिरूप हो उसके बिल्कुल समानांतर हो तो आपको त्रप्ति होगी नहीं आपको त्रप्ति नहीं होगी वो जो भीतर बैठी हुई स्त्री है और वो जो भीतर बैठा पुरुष है इनका विलीनीकरण कैसे हो जाए और वहाँ एक ही चेतना न रहे एक ही चेतना में हो जाए जिसमें कोई भेद ना हो तब व्यक्ति संन्यासर होता है ये ये बचपन जैसी बात नहीं जिसको हम संन्यास समझते हैं और न ये कोई पत्नी कोई के घर छोड़कर बास जाने की बात है इधर घर छोड़ेंगे दूसरी जगह घर बनाना शुरू कर देंगे उनका नाम आश्रम होगा कुशोर होगा उपाश्रय होगा या कुछ और होगा कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता इधर परिवार छोड़ेंगे उधर एक परिवार बनाना शुरू कर देंगे वो शिष्यों का शिष्याओं का होगा वो भी आपका परिवार होगा उसमें भी आपके मोल होंगे दुख होंगे सुख होंगे खुशी होगी आपके परिवार सारा का। आपका शिष्य आपके कहा होगा ये कोई मेरी दृष्टि में जिनको आप कल्याण दिखाता उनता जब तो आप ग्रस्त क्षेत्रों को ग्रस्त नहीं करता मैं उस बात दुनिया को ही ग्रस्त मानता हूं इस, इन ग्रस्तों में तो कुछ लोग अपने भीतर परिवर्तन को उपलब्ध होकर संन्यास को पाते हैं लेकिन वो संन्यास वस्त्रों तो से संबंधित और स्मरण करते हैं बदलने की बात ही इतनी बचकाने और नैच्योर है कि कोई बहुत सोच विचार का आदमी ये मुस्ता करेगा ये सच्ची बात है बाकी बचपन मैं अभी गया था राजस्थान में का डिप्टी कलेक्टर था वो तो बोला कि अकेले मुझे बात करो। अकेले में उनको मैंने को वक्त किया वक्त बोले तो मैं क्या काम की कि आपके जैसे ही पहनने से कुछ होगा तो, हमें तो हम इस चाहते वस्तने की बात बस पहनने से क्या हो? लेकिन सारे दुनिया से वो आप पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं आप इतना नती है की डिप्टी कलेक्टर है कैसा ना इसको। नहीं सकता कि वक्त से क्या बात वास्ता है अगर बदलने का भी ख्याल आया तो वक्त तो बदलने का ख्याल और थोड़ा ख्याल आएगा तो इस वक्त खाएं कि न खाए किस समय खाएं कि न खाएं कि कितना खाएं कि तो क्या तो खाएं, तो खाएं, तो खाएं ये ख्याल आया ये भी वस्त्र ही है कोई बहुत गहरे में आपके प्राण नहीं बदल इनसे तो आपकी आंखों परिवर्तित नहीं हो जाएगी कि आपने सांझ को खाया कि सात को खाया इससे कोई आत्मा नहीं बदल जाएगी आप ये अच्छा बोला बहुत सामान्य तट पर वस्त्र बदलने देता है कि आप सुबह कब उठे पांच बजे उठे कि सात बजे उठे कि आपने रोज स्नान किया कि नहीं किया ये सारे के सारे वस्त्र हैं और इनसे कोई आपके प्राण में बदलते प्राण बदलना बड़ी वैज्ञानिक साधना की बात और उसको बदलने की छोटी बातों में पढ़ने का कोई प्राण है जो उसको तरफ जो उत्सुक है कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है और क्या नहीं ये बहुत गौर और बच्चों जैसी बात है लेकिन जितना इसको हम कहें इडियोटिक माइंड होता है ना जल बुद्धि का बुद्धि होती ज़रा बुद्धि का एक लक्षण होता अनुकरण इमिटेशन बंदरों में देखना होगा एक बंदर जो करेगा दूसरा बंदर जो अनुकरण करेगा हम तो, तो मनुष्यों में भी इमिटेट करने वाला मन है जो अनुकरण करना एक आदमी ने ऐसा कपड़ा पहना दूसरा आदमी के जैसा पहनने का अभी जिनोवा के पास जाकर दस तक चीज दिनोवा दिखाई पड़ती है उनसे पूछू क्या हो गया उन्होंने देखा कि विनोबा दाँडी बढ़ाते विनोबा ऐसा रहते जिनोबा ऐसा कपड़ा बांधते तो वो भी व्यक्ति बांधने में खड़े इस भ्रम में कि ऐसा करने से विनोबा हो जाए इन्हें बोलो भी के भीतर घटित हुए भीतर घटित हो जाएगा ये इनमें काम किया है इमिटेशन का यही लक्षण गिन कभी नहीं बोल सकता अबुद्धि की सूचना हो गई शुरू से ही इस शुरू से ये जो माइंड फंक्शन हुआ ये ना हो गया अब इनसे कोई आशा नहीं है अगर विनोबा को सोलह साल उनको सबको विदा करना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मेरे पास ऐसे लोग पहुंच जाते वो मेरे पास रहेंगे तो मेरी जैसी गाड़ी बना लेंगे ये करेंगे मैं उनको कहूंगा कि तुम जाओ तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं क्योंकि जिस माइंड को मैं मूर्खता को लेकर तुम यहाँ आयो मैं तो कोई मतलब नहीं ये जो इमिटेट करने वाला अनुकरण करने वाला किसी दूसरे के ढंग को करने वाला ये जो मन ये वो की निंद को मन है मगर ये मन बड़ा सफल इसमें खुशी होती जितना मूढ़ आदमी हो उतना किसी भी काम को शादी के साथ कर सकता है जितना विचार की आदमी हो उतना कठिन हो जाए विचार की आदमी में फ्लेक्सीबिलिटी होती लोच होती मूल आदमी में लोच नहीं होती उसने तय कर लिया कि जीवन में विवाह नहीं करेंगे वो तो जीवन में विवाह नहीं करेगा चाहे चाहे कुछ भी हो जाए चाहे उसके चित्त में कितने कष्ट आए परेशानी आए वो जटाई रहेगा हम कहेंगे कैसा संकल्पवान विचारवान सोचेगा कि संकल्प योग्य भी है या नहीं बहुत विचारवान आदमी कल के लिए संकल्प ही नहीं करता आज भी जीता है क्योंकि तो कल मेरे पास विवेक रहेगा मुझे जो ठीक लगेगा वो सुनूंगा अब भी मृत्यु तो बहन ने मुझसे पूछा कि फला लेकिन मेरे जाने का मन नहीं होता तो आप मुझे कहें कि मैं कि नहीं क्या मैं बिल्कुल तय कर लूँ नक्की कर लूँ तो मैं नहीं जाना नंकल नक्की करने वाली बात ही गलत है अगर कल मन हो तो जाना आज मन नहीं है तो मत जाओ तुम्हारे पास विवेक है अपने विवेक को हमेशा मुक्त रखोगे इतना ठीक लगता है जाना जाओ कल ठीक ना लगे मत जाना ठीक तो लगे जाना तुम्हारे पास विवेक रहेगा तो आज से कल की स्थिति को बांधते क्यों हो और सिर्फ जड़ आदमी बांध सकता है जो बहुत विकास की चेतना है वो बांध नहीं सकते किसी बटन रसल को किसी ने पूछा कि आपके चालीस साल की किताबें हम पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जो आपने उन्नीस में कहा था उन्नीस सौ उससे भिन्न बात तो की बटन रसल ने कहा ना जिंदा आदमी किसी कोई मर नहीं गया उन्नीस तो बैठी लिखी मैं जिंदा आदमी में हो विकास कर रहा हूँ मेरा जिस तरह मुझे आगे बढ़ है उन्नीस सौ तो तीस का जो बटन रसन था उसको नहीं गलत देता है था। तो मैं खुद ही उन्नीस सौ तो पैंसठ वाला रसन उन्नीस सौ तो तीस वाले रसन को कैसे मारे मुर्दा आदमी हो गया उन्नीस तीस में मर गया उसको मुझे क्या देना देना है मैं तो हाँ बिल्कुल मैं मरा हुआ आदमी होगा कि उन्नीस सौ तीस में जो किताब मैंने लिखी थी उन्नीस में लिखा था वही थी ये जो पकड़ है हमारे दिमाग अब एक आदमी है अभी कल भी बात भी निरंतर तुमसे बात होती तय करने चाहते ऐसा करेंगे ये तय करने वाला क्या तय कर रहा है तो तय करना ही गलत बात है जियो और विवेक को जगाओ और अपने विवेक के प्रकाश में जो ठीक लगे वो करो अगर ठीक ठीक विवेक जगता रहे तो ये निश्चित है कि एक दिन आप ग्यस्त हो जाओगे गन्न का मतलब आप घर छौं के नहीं जाओगे बल्कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ आपकी वृत्तियाँ ऐसी परिवर्तन हो जाएंगी कि घर अपना न मालूम होगा पुत्र अपना न मालूम होगा धन कोई आकर्षण न रखेगा भीतर वृत्ति का परिवर्तन होगा और बाहर की चीजें बाहर रह जाएंगी और आप भीतर रह जाओगे और वो दोनों को जोड़ने वाले जो राग और द्वेश के नाते हैं वो तो शिथिल हो जाएंगे विवेक के राग और द्वेश शिथिल हो जाता है लेकिन अगर हम रागद्व के साथ जबरदस्ती करें बिना विवेक को जगाए तो ये दुनिया पैदा होती है राग वालों की दुनिया को हम कहते हैं ये ग्रस्त और इस दुनिया को द्वेष करने वाले लोगों को हम कहते हैं संदेश राग और द्वेष मन के दो दो दो, दो बीमारियां किसी चीज को राग करना भी बीमारी है और द्वेष करना भी बीमारी द्वेष क्या है उल्टा हुआ राग मैं आपको रात करता हूँ सोचता हूँ कि रोज रोज मेरे पास आए अगर द्वेष करने लगू तो सोचूंगा कभी मेरे घर न आए राग गया है रागी सोचता है कि धन बहुत मेरे पास हो विरागी सोचता है कि धन को छोड़ के बाबू वो धन का द्वेषी है एक धन का रागी है धन के रागी को हम ग्रस्त कहते हैं इसलिए के रागी को हम ग्रस्त कहते हैं पत्नी बच्चों परिवार के रागी को हम कहते हैं और द्वेषी को हम सन्यासी कहते हैं जबकि जिसको मैं संन्यास कहता हूँ वहाँ राजद्वेश दोनों नहीं आ जाने चाहिए तो संन्यास करगा जिसमें राजद्वेश वो ग्रस्त है और जिसमें राजद्व है वो संन्यास है लेकिन जो अगर मन को समझेंगे और वहां गहरे में पकड़ेंगे तो राजद्वृष से स्कूल हो जाना संन्यास है राजद्वेश भरे रहना ग्रस्त तो ग्रस्तों के दो रूप है में रहने वाले और ग्रस्तों के बहुत ठीक है इस दो ग्रस्तों के रूप दोनों ही ग्रस्त इसलिए सभी दुनिया में सन्यासी ने ग्रस्तियां बना ली है दुकानें बना ली तो है अगर सन्यासी ठीक थी ठीक हो तो, तो, तो वो किसी ग्रस्ती का हिस्सा नहीं रह जाएगा तो जैन सन्यास तो हिंदू सन्यासी कहता ना मुसलमान सन्यास मैं तुमसे पूछता हूँ की तुम सन्यासी हो भी जैन कैसे रह गए ये गृहस्थी तुम्हें कैसे पकड़े हुए जैन वाली तुम सन्यासी हो कि हिंदू कैसे रह गए सन्यासी तो वर्ष सन्यासी हो जाएगा हिंदू जैन की ग्रस्ती से क्या लेना देना है लेकिन नहीं उसमें, उसमें और भी उसमें जो हो भी जैन जो सन्यासी है वो भी सिर्फ जैन होती दिगंबर का है शाम्बर का और शाम्बर का भी पूरा नहीं है उसमें भी और वर्ग में सो तरपन है या पना है या अधिका है और जैसी बातें हैं और ये दृष्टियों के ऐसे है सूक्ष्म रूप है लेकिन हम उसको देते रहे और फिर भी परम्परा से जिस चीज को हम पकड़े रहते उसको पकड़ के जाते हैं हमारी कभी बुद्धि इतनी सजग नहीं होती कि कोई बात केवल चलते रहने से सत्य नहीं होती है कोई बात हजार वर्ष की चले तो भी सत्य नहीं हो जाती कोई बात लाख वर्षी चले तो सत्य नहीं होती जाते सत्य होना कोई और बात है परम्परा होने की कोई बात सत्य नहीं होती कुछ विचार करें समझें देखें कि ये सब ग्रस्ती के रूप से है क्या आपको दिखाई पड़ेगा दृष्टि के रूप में इन लड़ाइया है जैसे में होती जैसे परिवार से दूसरे परिवार की उस झगड़े होते हैं इनके भी झगड़े उस दरपुस्त पीढ़ी पीढ़ी बदल जाती है ये दृष्टियों के झगड़े जारी रहते हैं जो पना है, पना। और उनके झगड़े कायम रहते हैं इनके सब गांव थे पर ये हमारा मौका विभाजन चलता रहा है ऐसा तो आपको लगता है मुझसे ही कौन मेरी बड़ी कठिनाई मैं आपने गिरा करूँ मैं सिर्फ गृहस्थी में रखूँ आप बार नहीं है समय आपकी मुझे दोनों ही गृहस्तिया पड़ती है मुझे लगता है की धीरे धीरे रात और व्यक्त दोनों ऐसी चला जाए एक स्थिति होगी और उस स्थिति में आपको तो कोई भय हो आप नहीं होगा क्या आप घर में बाहर पर कोई भय भय तो सभी कैसे जब तक भीतर राज हुए कभी एक नंदना आप सो है कि तो गये विवेकानंद ने लिखा तुरु तुरु जब मैं रामकृष्ण के पास जाना शुरू किया तो मैं ऐसा तात्विक भावनाओं से भरा हुआ था सन्यासी होने के लिए सीधे किया घर से जाते और रामकृष्ण के दर्शन तक पहुंचने के बीच व्यक्षाओं का मोहल्ला बढ़ता है तो मैं अपने से यही था वो करीब का रास्ता है मैं एक डेढ़ सौ मिनट का छत्ता बजा के जाता था कि व्यक्षाओं का मौल्य न कर सकती नन्यासी की व्यक्षाओं के मौल्य न कर सकती हिन्दुस्तान से बाहर जाते थे तो राजस्थान में छेत्री महाराज के वहां हमारे तो राजा तो राजा विदा कर रहा था विवेकानंद का जाते थे तो उसने व्याचा को बुला लिया विदा समारोह नाचने के लिए राजा तो राजा बुद्धि जैसे थी कि जब विदा समारोह हो रहा तो कुछ नाच गाना होना टीवी सिक्री नहीं की सन्यासी है उसके उसने बहुत बड़ी व्यचा को काशी से बुलवा लिया विवेकानंद को पता चला वो तो उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी और मेरी विदा में, में वैसाना के लिए कैसा मामला ठीक है वक्त पर राजा बुलाने आया विवेकानंद ने कहा जाता मैं ही सन्यासी तो व्यवस्था को पता चल गया है कि विवेकानंद सन्यासी भारत से बाहर जाता है उसके स्वागत में जा रहे हैं तो वो बेचारी बड़े अद्भुत भजन इकट्ठे कर चलाएगी तो भजन इकट्ठा कर चलाए थे सन्यासी का स्वागत तो उसके योग तो वो बड़े पवित्र भावों तो भर करके आएगी फिर उसको पता चला कि मुझे कंजाएगी राजा ने कहा समारोह होने नहीं, नहीं आता समझी समारोह बच्ची आएगी तो वो तो नाच उसने नोहा जो होगा और तो की एक तो लोहा हम रखते हैं भगवान के घर में और एक रहता है के घर लेकिन अगर पारस पत्थर के पास ले जाओ तो वो ये ना कहेगा कि कसाई का लोहा है इसको हम पूरा नहीं कर सकते तो, तो कोई भी लोहा वो इसमें तो सन्यासी को क्या भेज के कौन व्यक्ति है और कौन व्यक्ता नहीं है उनके शरीर तो, तो कोई तो भी आज पूर्ण हो जाना चाहिए विवेकानंदते ही झोंकने में बैठ कर बड़ा प्राण घबराया और गीत सुना तो बड़ा होश हुआ रोने लगा लेकिन फिर भी हिंदुत्व को अमरीका के तो लॉक के उन्होंने कहा कि अब मैं सोचता हूँ की जैसी बच्ची जैसी बात आज वो जैसे व्यक्तिया के घर में भी सोने मैं जाऊंगा जैसे मंदिर में छोटा आज से जानता हूँ की वो मेरी ही मूर्खा और मेरी ही कमजोरी जिसे वो कोई कोई ना व्यक्ति से वागता बात का और मैं कोई बात नहीं वो मेरी ही कमजोरी थी मेरा ही भय का मेरा भी डर का वही मुझे परेशान था आप आपके भय आपको परेशान करते हैं आप आपके राजनेता आपको परेशान करते हैं इनको तो बदलिए मत और इस स्थितियों को छोड़कर आ जाइए तो इसका तो हम समझते हैं संन्यास ये बिल्कुल सन्यास नहीं मेरी दृष्टि में इन आधे से ज्यादा लोग को हम कहें न्यूरो बनकर सिखा है आधे ज्यादा लोग आदित्य ज्यादा लोग जीवन से ऊबे और परेशान लोग हैं अगर इन्हें संन्यास होने का मौका न मिलता तो ये आत्मघात करने से आपको शायद ख्याल हो जिन मुल्कों में सन्यासी होने की व्यवस्था है उन मुल्कों में आत्मघात की संख्या कम होने का और कोई कारण नहीं उन मुल्कों में आत्मघात की संख्या कम ज़ा? और जिन मुल्कों में सन्यासी की व्यवस्था नहीं है वहाँ आत्मघात की संख्या ज्यादा है की संख्या वहाँ ज्यादा है जहाँ सन्यासी की व्यवस्था नहीं होता है और जहाँ गर ये इन्हें बहुत से सुसाइडल माइंड के लोग हैं ये जिंदगी को नष्ट कर लाना चाहते हैं जहाँ नहीं जीना चाहते ऐसी जब स्थिति बनती है तो हिंदुस्तान में इनको निकास होता है एक तो रस्ता में <laughs> तो मर जाना चाहते कौन के एक रस्ता ही रिकास हो जाए ये सुलभ मार्ग है अगर कभी इनका चित्र का विश्लेषण हुआ जो कभी हुआ नहीं और हमने कभी ईमानदारी ऐसी न तो समझने की कोशिश की है न वैज्ञानिक रूप तो ऐसी जाँचने की कोशिश की मामदार क्या है इन आधे ऐसी ज्यादा लोग तो मानसिक दृग्रताओं तो ऐसी शिकाने देंगे आधे ऐसी ज्यादा लोग आशंका प्रवृत्तियों तो से प्रभावित लोग नहीं हैं इन मुश्किल ऐसी कभी एक दो व्यक्ति हो सकते हैं जिनके जीवन में संयास हुआ और ऐसे व्यक्तियों को आप ही पहचान पाएंगे क्योंकि वो आपके किसी पैटर्न और ढांचे में पड़ नहीं हो इससे बुद्ध नहीं हो सकते कि आपको पहले ऐसा कपड़ा बांट भू करो ऐसा करो और ऐसा सल भोटो और ऐसा करो ऐसा बुद्ध नहीं हो सकता आज तो आज भी जिसके जीवन में कन्यास बंद हुआ वो आप कन्व्यू तो वृद्धि आपकी आपको मानेगा कि आप ऐसा करो तो आपको तो व्यक्ति तो करेगा तो इतनी सन्यासी को कभी आपने पहचान बात आप आप हमेशा ढंग कोई पहचान सकते हैं क्योंकि ढंग आपकी मान सकता और आपके पीछे का सकता है सन्यासी को आप कभी इसलिए व्यक्ति सन्यासी खड़ा होगा तभी उसका विरोध शुरू हो जाए दुनिया में जब भी सन्यासी होगा तभी समाज का विरोध करेगा जबकि कोई धार्मिक आस्थित का हो आपका विरोध शुरू हो जाएगा लेकिन जी ढो धर्म का इसको आदर मिलेगा पैसा देखे क्योंकि तो आदर आप उसी को दे सकते हैं जो तो आपकी मानता है आपके नियम आपकी व्यवस्था के अनुकूल करता है आपका सोचते हैं की कोई आदमी जिसका विवेक जागृत हुआ हो आपका भी कोई विवेक जागृत नहीं वो आज मानेगा हालांकि उसको आप सखस्त्र दिखाते हैं और पैद पीते हैं लेकिन कुछ करते हैं आपकी माने तो बाहत को दिखाएंगे आपकी माने तो पैसे म्यूचुअल लेन देन आपका आपकी लेन है कि आप आदर देते हैं इसके बल्ल को आपकी मानता है कोई सन्यासी आपकी मानेगा आपके आदर की फिक्र करेगा आपके आदर का उसे कोई मतलब कोई है तो जैसा तो तो तो तो तो तो जीवन उसे दिखाई पड़ेगा वो ये संन्यासी बड़ा मिठू जीवन जीता लेकिन आप जिसको सन्यासी कहते हैं उसका बड़ा समूह निर्धारित जीवन है आप जैसा कह रहे हैं नो करता है उससे हुआ वो तो सन्यासी नहीं तरह आप उसको नहीं आगमी तो आगे पाने की मन में बड़ी भावना है कहता है कि शक्ति का बड़ा लोभ उसके बल पर वो सब करता है आपकी मानता है नाटक करता है अब करता है अगर आपका बुध जल जाए तो आपको लगेगा ये सब ऐसा नाटक हो रहा है इसे की सरकत है लेकिन अभी वो तो आपको सन्यासी भी कर पा रहा है क्योंकि तो वो तो आपके हिसाब में पैसर्न है, है वो तो आपको लगता है तो मुझे सारी बातों में कोई भी अर्थ नहीं है कोई बहुत अच्छी बात ये जिसे जिसे तो ये नहीं ये सन्यासी की व्यवस्था ज्यादा दिन चली हुई है जैसे जैसे लोग मन शास्त्र को समझेंगे जिस जैसे लोग साइकोलॉजी को समझेंगे आगे भी जाएगी आप कभी सन्यासी टिके रहें जिसको मैं सन्यासी कराऊँ वही सिकेगा ये तो जन ये सिकने वाली नहीं है ये स्थिति से नहीं जाएगी अस्थित कितनी रही हो ये आगे नहीं जाएगी कि जैसे हम समझेंगे और चित्त के विकारों को और आगे कमों को एक्टिप को भागने को सपरेशन को हम समझे नहीं पाएंगे सब दुखने लोग थे ये आपको दिखाई पड़ने लगेगा सब कुछ थोड़े से सन्यासी रह जाएंगे और उन सन्यासियों का कुछ निकलता हो हमेशा थोड़ी सी सन्यासी हुई दुनिया में इसकी विवाह नहीं सन्यासी जिसकी दिखाई पड़ रही है लाखों की संख्या जो दिखाई पड़ रहे हैं इसमें सन्यासी नहीं ना हो है हो सकते है सन्यासी बड़े थोड़े इसके दुखते हैं महावीर के जीवन में ऐसा हुआ की वो जब कोई अट्ठाईस वर्ष से सभी उनसे मन में हुआ तो कि अपने पिता को कहा कि मैं छोड़कर जाता हूँ माँ ने नजर उनकी माँ कहा तो मेरे जी से जी तुम जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा क्या इस दिन हिंसा करने से तो तुम राजी हो तो तुम्हारा भी कहा ठीक है रुक जाते है। आप भी रुकना बड़ा लंबा भी हो सकता तो पता नहीं कितने दिन दिन बारा मरने की कोई तय उठा कोई किसी तो नहीं अभी कितने दिन जिंदा रहे हैं। ये भी होकर मां भी पहले मरा मां बाप में मरा ये भी लेकिन मां भी मा रुख है ये आज भी संघर्षी राह होगा मां भी रुख है दो वर्ष बाद दपना के लौटते थे, थे, थे। तो अपने बड़े भाई को कहा कि हमने समझासी होती नौते थे, थे। से हो बड़े भाई ने कहा तुम क्या साधन एक तो आघात पड़ा मां मर जाने और तुम्हें इतनी खुद नहीं फिर तेरी गर्मी बहुत प्रार्थना कर रहा बाद भाई मेटा जब तक मैं आप जाना दू तब तक, तक अगर हुए तो मुझे बहुत सुख होगा तुम्हारा विस्तर है ये आदमी सन्यासी रहा होगा स्वरूप है और घर में ऐसा लगा में होते हुए भी घर में नहीं है घर में लगने लगा हवा की तरह हो गए वो कोई कोई घर में कोई उनका होना मालूम ही नहीं पड़ता कि वो घर में कहा तो कि सब बिलिंग हो गया घर से तो सारा संबंध शून्य हो गया है और नहीं सुनते ना एक आदमी ऐसा घर में हो सकता है की है और आपके बीच में नहीं है आपसे किसी काम में नहीं है आपको तो कोई बात नहीं देता उसका कोई आग्रह नहीं है जो होता है वो देता है जो नहीं होता नहीं होने देता है इस कमरे में करते इस कमरे में बैठ जाता है बाहर निकाल देते बाहर बैठ जाता है तो चार बस में घर के लोगों को खुशहाल है की महावीर तो घर में नहीं है तो उनके भाई ने कहा कि तुम घर में रहो रहना हो बराबर अब हमें रोकना व्यर्थ है तुमको तो जा चुके अब हम क्यों अपने रूपये बात ले कि तुम्हें रोका तुम जा चुके अपनी तरफ से अब तुम्हारी जैसी मौज तो इसको मैं संन्यास ये लिया हुआ सन्यास ये विकसित हुआ और मेरी मान्यता है कि अगर माँ तो भाई कहते मत जाओ तो माँ भी बन रहे आज न जाते क्योंकि तो जाने का क्या सवाल था जो होना था, था, था, था तो वो हुआ सब वो आकर ही जो निर्माया ऐसा हो जाए वैसे भाग जाए ये करे वो हमारे सब लोगों सित्य के लक्षण है वो उनके लक्षण है जो आप पूछते मुझे पूछे कि अगर आप व्रत होते मेरी माँ जितने मैं यूनिवर्सिटी के पास घर आया तो शादी करो वो जानते थे सारे घर के लोग शायद मैं नहीं करूँगा मेरी वृत्ति थी जैसा मेरा हिसाब था सब खुखशाल मैं तो कौन नहीं करूंगा मैंने अपनी माँ को कहा कि अगर तुम आज लो जो तो मैं करूंगा लेकिन आज्ञा देने से पहले तू तो भी कर दूंगा लेकिन आज का देने से दे पहले बहुत पूछ लेना कि की सचो ये हित कर है या हित कर अगर तुम्हारा निर्णय हो जाए जीत कर है तो मुझे मत कहना कह देना कि कर लो तो मैं कर अब वो चिंता में कर दूसरे चिंता कर दू रोज रोजीत पूछने लगा सुबह वक्त तो नहीं कहा जितना मैं पूछने लगा उतना को घबराने लगा और उनको ऐसा लगा की एक पूरे व्यक्ति की संजनता का आदेश न कर पता नहीं सीखो की गलत क्योंकि पूरी जेल की शादी करके होगी कितना चीज तो नहीं पहुंच सकती है की ये गलत हुआ उन्होंने मुझसे कहा पंद्रह दिन बाद तू पूरा तू सब बात समझा मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकती हूं ये क्या हिसाब क्या कर बात थोड़ी थोड़ी मुझसे कोई नहीं पूछ रहे हैं तब कर तो बात भेज रही हो चारे। चारे आपको जी तो नहीं आता ये आपका मेरे समझ में बराबर नहीं आता है जो आप, तो तो तो आप कह रहे हैं वो तो बराबर है मेरी बुद्धि तो समझती है आपने आपको कह रहे हैं अभी आपका अनुभव से कह रहे हैं पर आपने जब वो अनुभव पाया तो उसके खूब अवसर हमारी आपकी नहीं होगी मैं समझ गया आपकी बात को ये तो, नहीं तो, नहीं तो नहीं। जो मैं कह रहा हूं निरंतर इसमें आपसे कह रहा हूं कि पित्त को दब भांसी से दूसरों के विचारों से स्वतंत्र कर लह तो रहा हूं, ऐसे जैसे ये एक तत्व हुआ लेकिन है मेरा अपना अनुभव हुआ कभी किसी विचार में मैंने अपने को बांधा नहीं किसी के विचार में अगर मेरे पिता ने मुझसे कहा कि भगवान है तो मैंने कहा मुझे तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ आप कहते हो भगवान आपको होंगे बटी जहां तक मेरी आंख कहती है मुठ तो मुझे पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती तो मैं कैसे मान लू कि ये भगवान और आप कहते हैं कि हाथ जोड़ो तो मुझे मुश्किल पड़ती क्योंकि मुझे पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है आपको भगवान दिखता होगा आप तो सोचते हैं आप जाए मत कहें क्योंकि मुझे पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है और इस को मैं जाकर हाथ जोड़ू मुझे लगता है कि मैं गड़बड़ काम करता हूं एक बात ध्यान में मेरे रही है कि जो मुझे दिखाई पड़े सत्य की तरह वही मुझे समझना है और जो मुझे समझा गया है तथ्य की व्याख्या की तरह उससे बचना है वो मुझे निरंतर कहा है और वो मैं कह रहा हूं कि तथ्यों को देखें और व्याख्याओं से बचें तो क्योंकि व्याख्याएं दूसरे समझा रहे हैं अपने बच्चे को तो आप मंदिर में ले जाए बता रहे हैं कि भगवान तो बच्चे के सामने सत्य क्या अगर आप किस न समझाए तो बच्चा जाके मंदिर में क्या कहेगा कहेगा कि ये पत्थर की मूर्ति रखी हुई है ये तो कक्ष है और व्याख्या भगवान ये, ये व्याख्याएं अगर चित्र में बैठ जाए तो आपका चित्र सबसे को कभी नहीं चाहेगा तो बचपन से मेरे दिमाग में एक तो विद्रोह रहा कि हर किसी की बात को मान लेने को मैं बहुत घातक समझ पा किसी की हो मुझे ये देखने चाहिए कि तथ्य में कितना है जो मुझे दिखाई पड़ता है आपको, नहीं है आपको दिखाई पड़ता है गलत दिखाई पड़ता होगा लेकिन मैं कैसे मानू मुझे जो तथ्य उसको एक तो तथ्य का ध्यान रखना मैंने जरूरी माना निरंतर धीरे धीरे प्रयोग करने से ख्याल आया कि तथ्य के सिवाय और सत्य का कोई रास्ता नहीं हो सकता क्योंकि सत्य पर दूसरों जो ने जो कल्पनाएं खोप दी है अगर उनको हमने पकड़ लिया तो हम भटक गए उन्हें हमारे प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है किस आदमी बता दिया कि भगवान की मूर्ति है अगर मैं इसकी बात मान के चढ़ा गया तो इस आदमी में कभी ये कौनस तो है ना मेरे प्रति कि कल पुराने विचार को साथ में सकूं तो मेरी जिंदगी खराब होगी कंशन व्यवस्था वो कहेगा मुझे क्या मतलब मैंने कहा मैं मानता था मैंने कह दिया जुम्मे राष्ट्रीय मेरी मेरे प्रति है मैं आपसे कह रहा हूं आप पाओ तो मेरी जिंदगी खराब हो मेरी जिम्मेदारी मेरे, मेरे प्रति है आपकी जिम्मेदारी आपके प्रति मेरी आप बात नहीं जाना कक्षों को देखें इसको मैं साइंटिस्टिक अप्रोच करता हूं आज वैज्ञानिक पकड़ होनी चाहिए किसी भी बात को देखने किसी भी बात को देखने मुझे धीरे धीरे ये थी हुआ लेकिन मुझे अगर मेरे पिता ने मुस्तक की क्रोध करना हो रहा है तो मैंने कहा था कि ठहर जाए इतनी मुस्तकएं की क्रोध करने मुझे बुरा मालूम होता है मुझ कि बुरा तो तुम्हें अनुभव करूंगा और जानूंगा आपको नहीं दीखे को आपकी क्या जिम्मेदारी मेरे दीखना है मुझे जीवन मिला है मुझे जानने से भी क्रोध बुरा है कि भला मैं करूंगा और जानूंगा आपका अनुभव बता दें तो मुझे क्रोध बुरा मालूम होता है लेकिन मुझे आपके अनुभव में भी इच्छा है क्योंकि करते अगर वो बुरा है तो आप चला जाना चाहिए मुझे क्रोध करने जाए मुझे देखने दें लेकिन मेरी प्रवृत्ति को मुझे आग हाँ में हाथ डालने दे और मुझे देख लेने भी जल जाता है सोचूंगा ऐसी तो मेरी प्रवृत्ति नहीं है तो उस प्रवृत्ति के कुछ अद्भुत परिणाम हुए मैं किसी भी जिसको ढांचा चाहे विचार का वो मुझे नहीं पकड़ पा किसी भी चीज उससे बहुत दिक्कत होगी। गई तो क्योंकि विचार का कोई ढांचा पकड़ ले तो जीवन आसान हो जाता तो है व्यवस्था हो जाती है मंदिर है भगवान है किताब है तो तो तो जोड़ लेना व्यवस्था हो जाती जीवन में कंसोलेशन हो जाता मैं बहुत दिक्कत में पड़ गए कोई कंसुलेशन नगर ये भी अनुमानियों को मैं क्रोध बुरा है कि भला है ये भी मैं अनुभव करूंगा तो मैं दिक्कत में पड़ गया तो कठिनाई में पड़ गया, सुविधा की वजह से आप सत्य ऐसी बच जाते हमें तो सुविधा खोज क्या जरूरी नहीं की सत्य सुविधापूर्ण हो सत्य के प्रारंभिक चरण तो बहुत असुविधापूर्ण हो क्योंकि तो अगर सत्य असुविधापूर्ण ना होता तो असत्य तो कोई लोग पकड़े क्यों बैठे रहते असत्य सुविधापूर्ण है असत्य सुविधापूर्ण है क्योंकि तो बहु प्रचलित है इतनी तो बड़ी सुविधापूर्ण है आप उसमें फिट हो जाते हैं ज्यादा झिझक नहीं आती मैं तो दिक्कत में पड़ गया दिक्कत में पड़ गया बहुत तरह की कठिनाइयों में पड़ गया ऐसी कठिनाइयों में जिनका आप कल्पना नहीं कर सकते छोटे छोटे मुद्दे तो मेरा अगर मेरे पिता नेगा तो ब्रह्म मुर्त पहुंचना है तो मैंने करने की समझ नहीं आता एक महीना देखूंगा सुबह दस बजे तक एक महीना सुबह चार बजे उठकर देखूंगा मुझे जो प्रीति कर लगेगा आपको मैं मानने को राजी नहीं प्रयोग करके देख लेता हूँ मेरी आप मेरा मतलब यह है कि मेरी वृत्ति प्रयोग करने की तथ्य को पकड़ने की और किसी को नाहक स्वीकार करने की नहीं थी तो असुविधा बहुत हुई असुविधा चित्त की हुई चित्त की असुविधा यह हो गई कि बहुत करीब करीब पागल होने की हालत में पहुंच गया कुछ चीज मुझे स्वीकार नहीं कोई शिक्षक कोई गुरु कोई सन्यासी कोई गर्व मुझे स्वीकार नहीं तो मैं तो पागल होने की हालत में पहुंच गया लेकिन आपके स्वयं को आया और कहाँ से आने पर है मतलब ना, था ना, था ना, था ना, था तो क्या कई कार्य कर आपके जो बड़ी अभ्यर्थ है वो आपकी स्वयं वो गए वो स्वयं से आएगी स्वयं से आने का कोई रास्ता नहीं आदमी है की गांधी जी का मेरे को प्रोपे किसी की कोई बात नहीं पड़ी बस पढ़े इसलिए हमेशा सजग कह रहे और छात्र के प्रति विरोध रहा है छात्र प्रति मेरे नंबर विरोध रहा छाप न पड़े और ये सजगता रही जो मुझे ठीक लगे चाहे सारी दुनिया को गलत लगता हो उसको ही मुझे ठीक मानना हो उसको मान के चाहे मैं नरक में चला जाऊं तो मुझे स्वीकार है। और सारी दुनिया ठीक कहती हो और मुझे ठीक ना लगता और मान के मुझे स्वर्ग मिल जाए तो मुझे स्वीकार नहीं वे थी, थी और उसकी वजह से शिक्षक धीरे धीरे बहुत कठिनाई में पड़ गया उसको मैं जाना कि बोल तपच्छरिया मैंने जाना है कि बोल इतना शिक्षक कठिन हो गया कि मैं कोई बस पर तो खो नहीं सका सकते हैं मुझे तो कोई भी स्वीकार नहीं अस्वीकार इतना घर हो गया की मेरी नींद चली गई और घर के लोगल हो जाऊंगा शरीर का वजन एकदम गिरते गिरतेन हो गए और सिर्फ आंखें गंगे पूरा शरीर चला गया ऐसी हालत हो और घर के लोग गया मैं तो खुद भी नहीं समझ होगा क्योंकि किसी को मानना नहीं है और कोई लगता दिखता नहीं असर बहुत हो गई ना किसी को मान लो तो रास्ता मिल जाएगा चलो भाई रस्ता होगा किसी को मानना ही हो मुझे वो रास्ता मिलता नहीं तो फिर क्या होगा ये जब क्लाइमेट पर पहुंच गया ये टेंशन तब भी मैं पटवर्धन से कह रहा था कि अगर हम किसी चीर को खींचे तो उसकी जो प्रत्यंच है उसकी एक है खींचने एक सीमा आएगी उसके आगे आप नहीं खींच सकते या तो छूट जाएगी या तीर छूट जाएगा दो ही रास्ते थे तो या तो पागल हो जाए ये हो सकता था लेकिन मैं खींचते ही चला गया उस निकल से भी राजी था की अपनी ही मान के पागल हो जाना बेहतर है बजाय और भी मान के स्वस्थ बने थे उसके राजी था उस निकल पर तो उसको खींचते ही चला गया इसको मैंने तपस्या जाना और बहुत उसकी पीड़ा बहुत सक्रीम तो थी लेकिन खींचता गया और एकदम अचानक हैरान हुआ थी वो खींची आई की अंतिम सीमा आ गई खींचने और उसके बाद एकदम ऐसी विलीन हो गयी और एकदम से मैंने पाया कि विचार समाप्त हो गए विचार ही नहीं मन विचार को खींचते खींचते वो घड़ी आ गई जो विचार विलीन हो गए और सब जो जाना आपसे कह रहा हूँ कि विचार आपसे कैसे विलीन हो जाए आपसे तो एक मैथड की तरह कह रहा हूँ वो मैंने मेथड की तरह नहीं जाना इसलिए वो, तो वो मेरे लिए तो कहूँ की एक अकस्मात डिस्कवरी वो मेरे लिए कोई मैथड नहीं था मुझे पता नहीं था क्या हुआ कैसे हुआ अब सोचता हूँ तो दिखाई पड़ते हैं स्टेप ऐसे हुआ होगा कोई वही स्टेप्स आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है मेरे लिए वो कोई कांसेप्ट सेक्ट से नहीं थे न तो जिसमें चलता गया चलता गया और एक घड़ी आये की कोई घटना घटी घटना ये घटी कि किसी क्षण विचार समाप्त हो गए और कुछ दिखाई पड़ा जब विचार नहीं थे उस अब जो आपसे कह रहा हूँ की कि किस भारतीय आपके विचार चले जाए तो शायद वो आपको दिखाई पड़े जिसकी मैं बात करता हूँ अच्छा जरूर नहीं है कि वो ठीक बिल्कुल मेरी जैसा आपके भी ये है रही जैसे आपके भीतर होते हैं उसमें जिला जब तक आप फैसले तब तक कोई कॉन्फ्लिक मन में हो सच्चा है कि गलत है ऐसा कोई पक्ष नहीं हुआ वो मंथन तो चलेगा ही मंथन तो चलेगा वो तो करा तो त्रास तो क्या तो है वो तो मनसन चलेगा ही और इतने साहस की तो जरूरत है सबसे की खोज के लिए सुविधा बहुत बिल्कुल नहीं कर रहा हम बिल्कुल नहीं कर रहे तुम्हें पता नहीं कि क्या कह रहे हैं वो असल में सुख भी ना हो और दुख भी ना हो तब जो रह जाता है उसी का नाम आनंद है <laughs> और अगर आनंद न हो तो सुख दुख होगा सुख तो नहीं है ना सुख दुख एक बात और आनंद दूस की बात जब तक सुख दुख रहता है तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता so, तो जिसको आनंद करेंगे वो सुख का अनुभव आनंद का आनंद हो आनंद का अनुभव में का अनुभव नहीं वो एक ही बात है तो कोई दे रहे सुख दुख का अनुभव हमें होता है सुख को आनंद कह लेते हैं अगर सुख दुख का अनुभव बिल्कुल ना हो तो आनंद का अनुभव होता है लेकिन अगर ऐसा लगता वो नहीं हमको तो सुख दुख का अनुभव नहीं होता ऐसा तो लगता हो ये दुख की बहुत गहरी अवस्था हो गई उदासी पकड़ गई हो वो दुख का हिस्सा है एक जड़ता पकड़ गई बोलो एक इंजिशन आ गया यह भी सुख की अवस्था है इन दुख का हिस्सा है लेकिन सब सुख से बाहर हुआ जा सकता है ये के के है, तब आर समझो नहीं उसके बाहर रुख को नहीं कैसा इंकार करेगा लेकिन भीतर बहुत कह रहे हैं तो इंकार करना पड़ेगा आगे कर देने पर मैं खड़ाऊंगो तो इनकार में करूंगी फिर आगे भी रिड़ी में पैर करते रहूँ जिस सीढ़ी पकड़ाऊंगी तो इनकार में तो, तो आगे की सीढ़ी में पैर करते जाए उसी में खड़ा हो तो खड़ा रह इंकार तो करना होगा किसी का बहुत तकली होगी बहुत पीड़ा होगी क्योंकि इंकार करने बड़ी दिक्कत है तब तुम छोड़नी पड़ती है लेकिन सबसे की आसानी सामान्य आनंद का प्राथान हो तो कुछ तो कुछ करना स्कूल में क्या कहता उस कहीं में कोई कपड़ा ऊपर छोड़ दिया दंड ऑल छोड़ दिया वो कुछ कोई तक नहीं है बड़ी बड़ी पीड़ा और बड़ी तो तकिया तो यह है कि मन के भीतर जो हमने संतोष और सुख और सुझाएं बना रखी हैं और हमने जी लाई उनको कम का छोड़ना देना कोई नहीं है और दीर दीर अगर हम उसी में रखते जाए होगा कि ना सुख मालूम होगा ना कोई तरह की दुख की अवस्था क्षति होने कितने साल दुर्ग कितने लाखों लोग करोड़ हो और सुनने वाले दोनों लाख दो आदमी ने सुन दिया कितने आदमी वो पा जाएंगे और कभी ये संसार का कम होगा परिवर्ती और समाज का जो अपने कर रहे उसके ये संबंधित है आपसे कितने इरादे संसा में रहिएगा नहीं मेरा मतलब कहना मेरा बताओ मैं समझ गया ये आपकी चिंता का हिस्सा ता क्यों हो कि सारी दुनिया को कब होगा जब आप किसी को प्रेम करते हैं कभी सोचा है कि दुनिया के तीन करोड़ अरब लोग प्रेम कर रहे हैं या नहीं जब आप भोजन करते हैं कभी सोचा है कि तीन अरब लोग भोजन कर रहे हैं जब आप स्वस्थ होते हैं जब आपने सोचा कि मैं तू स्वस्थ हो अरब लोग बताने के दो लोग बीमार वो तो पता नहीं कब जब होंगे डॉक्टर के पास दवा लेने जाते तो आप सोचते हैं कि दुनिया में कब ऐसा वक्त आएगा कि सारे लोग स्वस्थ हो जाएं? कभी लेकिन जब मामला आत्मा कहा था तो कोरोना शारी दिन में संबंध होगा ये ऐसे हमारी तरफी है ये अपने को बचाने की होशियारी है इस दंशन में बच्चे मेरे पास एक वकील है वो नागपुर से आए मुझे सही तरह से मेरा नाम बड़ा आसान है बड़ा आसान है मुझे तो रास्ता नहीं मिलता में नवाब सन्यासी जो बात हो गया उनको कहा कि आप आए वो आए तीन दिन से मेरी बात सुनी सुनी ध्यान का कुछ प्रयोग कर किया मुझसे तीसरे दिन कहा में मुझे बड़ी शांति मिली और जीवन में मुझे नहीं ख्याल था वो बात मेरी में आई चले गए आ गए वापस और मुझसे तो बोले के सप्त मेरे मन में उठाया इस दुनिया भर को शांति कैसे नहीं मैंने उनसे कहा कि नया मामला अब ये मन में एक नई अशांति आपके भीतर खड़ी थी और वो जो थोड़ा सा शांति का अंगुर हुआ था वो ये अशांति उनसे पहुंच गई आपके लिए ये विचारणिंग कहां से और अगर ये विचारणी भी है और आप चाहते हैं कि दुनिया में अधिकतम लोगों को शांति मिल जाए अगर ये आपकी कामना नहीं आता है तो भी कर के जो भी कृपा करके पहले आदमी से शुरू करिए और वो आते हैं पहले आदमी आप किससे शुरू करिएगा तीन अरब आदमियों को अगर मैं चाहता हूं जो साइंस हो जाए तो मैं किससे शुरू करूँ तो पहला आदमी नहीं है तीन अरब में जिस मैं शुरू करूं और अगर मुझमें हो सकता है संभव तो कोई वजह नहीं है कि सब में संभव क्यों हो जाए अभी तक धर्म जो ठीक से साइंस नहीं बन पाया अभी तक साइंस नहीं बन पाया इसलिए माँ से बहुत व्यापक नहीं हो पाए तो है आज मेरे को धर्म साइंस बन जाए अगर धर्म का ठीक जैसे मेरी दृष्टि में मुझे लगता है अगर ठीक से विकास और हिम्मत के साथ तो, तो, तो धर्म बिल्कुल एक साइंस हो सकती है और जितना घर घर में बिजली है वैसे घर घर में शांति का भी व्यवस्थापन हो सकता है अभी हो तो नहीं पाया तो जमा होता हूँ अपने घर वहाँ इतनी चिन्नी जला लेते तो रहते तो ठीक ठाक दुनिया में गिर हो या न हो अभी एक व्यवस्था है कि दुनिया में प्रकाश दिलाने में समझते है। इस जमाना था कि बीमारी के माँ गांव के अपने इलाज से आज सारी दुनिया में यूनिवर्सल इलाज है किसी बीमारी आज कुछ ज्यादा जानते बीमारी के बाद अभी मनुष्य के मन के बावजूद हमारा जानना बहुत अधूरा है और अगर उसे पूरा जाना जा सके तो कोई कारण नहीं क्यों दुनिया में ना हो सके लेकिन हम ही ख्याल आपको अपने से करना होगा कहीं ऐसा ना हो कि आप दुनिया का विचार करें और अपने को तो खोजें और आपको ज्यादा दिन नहीं रहना दुनिया रहेंगे आप कुछ करें अपने जीवन में वो उसका दुनिया में इतनी लाभ है अगर आप भी शांत होते हैं तो परिणाम हो आपके आस पास ज्यादा पैदा हो तो सुगम पैदा हो जाए और वो लगेगा सुंदर हो और शांति से शुरू करना पड़े दुनिया की चिंता बहुत अच्छी बात है